गीता तत्वचिंतन ध्यान योग की प्रणाली दो ध्यान योग का फल निर्वाण इस प्रकार जब तक आसन प्रत्याहार धारणा और ध्यान अष्टांग योग के इन चार अंगों पर प्रकाश डाला गया अब आगे के श्लोकों में इस ध्यान योग के फल समाधि का वर्णन करते हैं युजन एवं सदात्मान योगी नियतमानस शांति निर्वाण परमाम मन संस्थाम अधिगछती इस प्रकार अपने चित्त को निरंतर मुझ परमात्मा के स्वरूप में लगाता हुआ संयत मन वाला योगी निर्वाण को प्राप्त करने वाली लेरी स्वरूप भूता शांति को प्राप्त होता है यही समाधि की अवस्था है जिसने अपने मन को साध लिया है वह उसे निरंतर परमात्मा के स्वरूप में लगाने में समर्थ होता है फलस्वरूप वह उस शांति को पा लेता है जिसमें निर्वाण ही परम प्राप्य है यह शांति भगवान की स्वरूप भूता है भगवान के स्वरूप में स्थित होने का अर्थ है उस शांति की उपलब्धि करना जिसका लक्ष्य जिसकी पराकाष्ठा निर्वाण अर्थात मोक्ष है हम दूसरे अध्याय के बहत्तरवें तथा पांचवें अध्याय के चौबीसवें श्लोक की व्याख्या में इस निर्माण शब्द पर विस्तार से विचार कर चुके हैं चित्त सरोवर की तरंगों का पूर्ण रूप शांत हो जाना ही निर्वाण या मोक्ष कहलाता है इसी को परम शांति भी कहते हैं ऐसा योगी जीवन मुक्त होकर विचरण करता है दो सौ तिरासी साधना में व्यवहारिक सावधानी युक्ता हार विहार ऊपर ग्यारहवें श्लोक से पंद्रहवें श्लोक तक ध्यान योग की प्रणाली का वर्णन किया गया आध्यात्मिक साधना का विस्तार से विवेचन हुआ पर इसके साथ कुछ व्यवहारिक सावधानी भी योगी को बरतनी पड़ती है जिसके अभाव में ध्यान योग सद नहीं पाता उस व्यवहारिक सावधानी को अगले दो श्लोकों में व्यक्त करते हुए कहते हैं नात्यनस्तु योगोस्ती न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशील से जागृतो नई चार्जुन युक्ता हार युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्ना योगो भवति योगोति दुःख हे अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है न एकदम नहीं खाने वाले का न तो बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का न बहुत जागने वाले का ही नियमित आहार विहार करने वाले उचित मात्रा में कर्मशीलता रखने वाले तथा उचित मात्रा में सोने जागने वाले के लिए यह योग दुख निवारक होता है बहुत खा लेने से आलस्य उपजता है और एकदम नहीं खाने से कमजोरी आती है यहाँ पर आहार शब्द से मात्र भोजन खाना पीना नहीं समझना चाहिए अपितु तो ज्ञानेन्द्रियों द्वारा अपने अपने विषयों का जो आहरण है ग्रहण है वह सब भी उसके अंतर्गत आता है बहुत सोने से तमोगुण की वृद्धि होती है जिससे बुद्धि में भोथरापन आ जाता है बहुत जागने से शरीर में थकावट बनी रहती है और साधना के समय नींद आती है इसलिए आहार विहार सोना जागना क्रियाशीलता सब में उचित मात्रा होनी चाहिए यही युक्त शब्द का अर्थ है ये सब असंतुलित मात्रा में होने से या तो रजोगुण बढ़ता है या तमोगुण और यदि उचित मात्रा में ये क्रियाएं हो, तो मन में सत्वगुण की वृद्धि होती है जिसके फल फलस्वरूप अंतकरण निर्मलता प्रसन्नता और चेतनता से भर जाता है इससे ध्यान योग को साधने में सुगमता होती है ऐसे साधक के लिए यह योग तन और मन दोनों के स्तर पर समता की उपलब्धि में हेतु होने के कारण संपूर्ण दुखों का निवारक सिद्ध होता है क्योंकि दुख या तो शरीर की धातुओं की विषमता से पैदा होते हैं या फिर मन की विषमता से इस युक्त आहार विहार आदि को ही भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहकर पुकारा है और हम अपने चवालीसवें गीता प्रवचन में कही चुके हैं कि गीता बुद्ध से बहुत पहले की रचना है